प्रश्नोत्तर दीप मारा साधक चर्या जिज्ञासा आश्रम में आकर रहने वाले गृहस्थ साधकों को किस प्रकार रहना चाहिए समाधान ऐसे साधकों को बहुत सावधानी की आवश्यकता है भोजन को प्रसाद रूप में पाना चाहिए आश्रम से सुविधा कम से कम लेनी चाहिए और सेवा अधिक करनी चाहिए सवेरे उठकर झाड़ू लगाए तीर्थ स्नान करें, सभी महात्माओं को प्रणाम करें गौ की सेवा बगीचे में पानी देना बर्तन माँजना जो भी सेवा कर सके उसे अवश्य करनी चाहिए आश्रम की आरती सत्संग आदि गतिविधियों में नियमित रूप से भाग ले और बचे समय में भजन करें, तभी उसका आश्रम निवास सार्थक होगा जिज्ञासा साधु को परिग्रह से बचने का उपाय बताएं समाधान पहले समझें कि परिग्रह है क्या साधु के लिए भिक्षा लेने में कोई परिग्रह नहीं है आपको भूख लगी है तो भिक्षा मांगकर खा लीजिए साथ ही जीवन यापन के लिए जितना बहुत जरूरी है उतना संग्रह करने में परिग्रह नहीं है उतना भी संग्रह नहीं करेगा तो भजन कैसे करेगा परंतु उससे ज़्यादा कल के लिए भी नहीं रखना चाहिए साधु बिना आवश्यकता के थोड़ा भी संग्रह करता है तो वह परिग्रह है इससे बचने के लिए विचार करना पड़ेगा आपने कुटी या आश्रम के लिए गृहस्थ से पैसा ले लिया परंतु उस पैसे का ठीक ठीक सदुपयोग नहीं हुआ तो पाप आपको लगेगा गृहस्थों से पैसा और सुविधा लेने के कारण हमारी तपस्या ही खत्म हो रही है परिग्रह करने पर चित्त शुद्धि नहीं हो सकती क्योंकि उस पैसे का दोष आप में आएगा ही बिना चित्त शुद्धि के साधु को बल नहीं मिल पाता इसलिए साधना कमजोर हो जाती है साधु इन सब बातों पर विचार करके पक्का समझ ले कि परिग्रह कल्याण मार्ग का शत्रु है तो उससे बच सकता है जिज्ञासा क्या ब्रह्मचारी लोगों को कमंडल रखने और खप्पर में खाने का अधिकार है समाधान ब्रह्मचारी को कमंडलु रखने का अधिकार तो है परंतु सन्यासी जैसा कमंडलु चिप्पी रखता है वैसा रखने का अधिकार नहीं है यदि कमंडलू या पात्र रखे ही नहीं जब तो वह अपात्र हो जाएगा ब्रह्मचारी के पास शिखा सूत्र है इसलिए उसे अवधूत के समान खप्पर में खाने का अधिकार नहीं है जिज्ञासा क्या ब्रह्मचारी चिता भस्म लगा सकता है इसकी क्या विधि है समाधान यदि ब्रह्मचारी शिव भक्त है तो चिताभस्म लगा सकता है परंतु सामान्य चिता भस्म नहीं ऐसा चिता भस्म जिससे शिव जी का अभिषेक हुआ हो और पहले उज्जैन में महाकालेश्वर का अभिषेक चिता भस्म से होता था उस भस्म को लोग प्रसाद रूप से लगाते थे हम भी जब काशी में ब्रह्मचारी रूप से अध्ययन करते थे तब उस भस्म को मंगवा कर लगाते थे इसे लगाने की कोई विशेष विधि नहीं है जिस विधि से सामान्य भस्म लगाते हैं उसी विधि से इसे भी लगाना चाहिए जिज्ञासा यदि गुरुजी की आज्ञा साधक के भजन में विक्षेप करती है तो उसे क्या करना चाहिए समाधान गुरुजी जी की आज्ञा भजन में विक्षेप करती है यह बात समझ में नहीं आ रही है शिष्य के लिए गुरु की आज्ञा के पालन से बढ़कर दूसरा कोई भजन नहीं है अपने मन का काम करके भजन होगा अथवा गुरु की आज्ञा का पालन करके गुरु को परमेश्वर मान यदि शिष्य आज्ञा का पालन कर रहा है तब तो उसका प्रतिक्षण भजन ही हो रहा है गुरु का वर्णन इसीलिए किया जाता है कि जो बात हम नहीं समझते उसे गुरु समझते हैं वे हमारे हित की बात बताएंगे अब तुम्हें अपनी समझ में हित दिखता है और गुरु की आज्ञा में अहित तो हम क्या करें हमने तो अपने जीवन में गुरु आज्ञा के पालन से अतिरिक्त दूसरा कोई भजन जाना ही नहीं गुरु को साक्षात महादेव मानकर उनकी सेवा करने से मन में विक्षेप नहीं बल्कि प्रसन्नता ही होगी साधक के विक्षेप का हेतु दूसरी बात है अपने मन में गड़बड़ी आने पर इस प्रकार का विक्षेप होता है साधक अपनी मनमानी नहीं चला पाता यही उसके विक्षेप का हेतु बन जाता है साधक यदि गुरु आज्ञा का पालन नहीं कर पाता है तो उसको कुछ दिन के लिए गुरु स्थान से बाहर चले जाना चाहिए उसे अपरिचित क्षेत्र में भ्रमण करना चाहिए और कोई साधन या पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए गुरु आज्ञा न मानने का यह प्रायश्चित है वह भगवान के आश्रम से भ्रमण करेगा तो उसकी बुद्धि शुद्ध होगी तब उसे समझ में आएगा कि भ्रमण करने से भजन होगा अथवा गुरु की आज्ञा मानने से गुरु का महत्व उसकी समझ में आ जाएगा